एलिजाबेथ एलिजाबेथ एलिजाबेथ ब्लैकवेल ब्लैकवेल ब्लैकवेल पहली महिला डॉक्टर कैरल ग्रीन 1821 से 1910 एक वास्तविक व्यक्ति थी उनका जन्म 1821 में हुआ था 1910 में उनकी मृत्यु हुई कठिन संघर्ष के बाद एलिजाबेथ ब्लैकवेल पहली महिला डॉक्टर बनी यह उनकी कहानी है विषय सूची अध्याय एक छोटी शर्मिली अध्याय दो एक अजीब विचार अध्याय तीन डॉक्टर ब्लैकवेल अध्याय चार काम अध्याय पांच कुछ महत्वपूर्ण अध्याय एक छोटी शर्मी एलिजाबेथ ब्लैकवेल का जन्म ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था एलिजाबेथ ने कभी भी ज्यादा नहीं बोला वो इतनी शांत थी कि पापा ने उसे छोटी पापा उसे छोटी शर्मिली बुलाते थे लेकिन एलिजाबेथ बहुत सोचती थी और बहुत चिंतित रहती थी वो एक अच्छी लड़की बनना चाहती थी और इसी वजह से चिंतित रहती थी क्या फर्श पर सोने से वो सचमुच में अच्छी बनेगी एलिजाबेथ ने कोशिश करके देखी लेकिन उससे काम नहीं बना एलिजाबेथ को शादी की चिंता भी सताती अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो, वो काल अविवाहित महिलाओं के लिए एक भयानक समय था अविवाहित महिलाएं पढ़ा सकती थी सिलाई कर सकती थी या नौकरानी बन सकती थी अविवाहित महिलाओं को अक्सर दूसरे लोगों के घरों में रहना पड़ता था वे खुद बहुत गरीब थी अमीरों के घरों में नौकर काम करते थे नौकर घर का सारा काम करते थे जिसमें बाल बनाना और खाना परोसना शामिल था लेकिन कभी कभी एलिजाबेथ बहुत व्यस्त होती थी और चिंता नहीं करती थी उसे पढ़ना पसंद था और उसे शेयर करना और अपनी आठ बहनों और भाइयों के साथ खेलना भी पसंद था सबसे बढ़कर एलिजाबेथ को सीखना पसंद था पापा ने अपने सभी बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स नियुक्त किए थे ब्लैक परिवार जहाज में अमेरिका आया था जब एलिजाबेथ ग्यारह वर्ष की थी तब उनका परिवार इंग्लैंड से अमेरिका चला गया नाव यात्रा में साढ़े सप्ताह लग एलिजाबेथ समुद्र में बीमार पड़ गई शुरू में एलिजाबेथ को अमेरिका बहुत पसंद नहीं है। जब ब्लैकवेल वहां पहुंचे तो न्यूयॉर्क शहर में बड़ी भीड़ और गंदगी थी बहुत से लोग मलिन बस्तियों में रहते थे क्या शुरू में एलिजाबेथ को अमेरिका बहुत पसंद नहीं है? ब्लैकवेल परिवार न्यूयॉर्क शहर में बदसूरत घर में रहता था वहां पर सुअर सड़कों पर घूमते थे गुलामों को किसी भी अन्य सम्पत्ति की तरह ही खरीदा बेचा जाता था सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में गोरे लोगों के पास अश्वेत नौकर थे उन्हें गुलाम कहा जाता था पापा और एलिजाबेथ को गुलामी से नफरत थी बाद में ब्लैकविल परिवार न्यू जर्सी चला गया लेकिन एलिजाबेथ न्यूयॉर्क के स्कूल में गई उसे अब भी सीखना पसंद था एक विषय को छोड़कर वो विषय शरीर विज्ञान था शरीर और बीमारी के बारे में पढ़ने से एलिजाबेथ को नफरत थी एलिजाबेथ एक मजबूत स्मार्ट लड़की बन गई लेकिन वो अभी भी छोटी और शर्मिली थी और वो अभी भी बहुत चिंतित रहती थी अब को इस बात की चिंता थी कि वो अपने जीवन में क्या करेगी वो कुछ महत्वपूर्ण करना चाहती थी लेकिन वो एक लड़की थी वो भला क्या कर सकती थी 1850 के दशक में सिनसिनाटी इस बड़े शहर में वोइयो नदी पर भाप से चलने वाली नावें रुकती थीं। अध्याय दो एक बची अजीब विचार उसका परिवार ओहै के सिंसिनाटी शहर में शिफ्ट हुआ एलिजाबेथ को सिंसिनाटी शहर बहुत सुंदर लगा हो सकता है कि वहाँ वो वहाँ हाँ कुछ महत्वपूर्ण कर सके लेकिन तीन महीने बाद ही उसके पिताजी की मौत हो गई फिर ब्लैकवेल परिवार बहुत गरीब हो गया अमेरिका में भी महिलाएँ पढ़ाने सिलाई करने नौकरानी बनने या किसी फैक्ट्री में काम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी उन्नीसवीं सदी में महिलाएँ कपड़ा बनाने और सिलाई का, का काम करती थी वे भीड़ वाली फैक्ट्रियों में कम मजदूरी पर लंबे घंटों तक काम करती थी सबसे पहले एलिजाबेथ को डॉक्टर बनना एक अजीब विचार लगा ब्लैकवेल ने अपने घर में ही एक स्कूल शुरू किया एलिजाबैथ को पढ़ने से नफरत थी लेकिन उसने फिर भी पढ़ाया ब्लैकवेल ने अपने घर में ही एक स्कूल शुरू किया एलिजाबैथ को पढ़ाने से नफरत थी लेकिन उसने फिर भी पढ़ाया फिर एक दिन वो अपनी बीमार मित्र मैरी से मिलने गई मैरी ने कहा अगर उसके पास कोई महिला डॉक्टर होती तो उसे बहुत अच्छा लगता तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनती उसने एलिजाबैथ से पूछा तुम एक अच्छी डॉक्टर बनोगी मुझसे इसके बारे में सोचने का वादा करो एलिजाबैथ ने वादा किया लेकिन वो कितना अजीब विचार था महिलाएं डॉक्टर नहीं बन सकती थी इसके अलावा शरीर और बीमारी से उसे नफरत थी लेकिन मैरी का विचार उसके दिमाग से निकला नहीं इसी को तो पहली महिला डॉक्टर बनना ही था फिर एलिजाबैथ क्यों नहीं आखिर उसने फैसला किया वो जरूर कोशिश करेगी वो पढ़ाएगी पैसे बचाएगी और दूसरे डॉक्टरों के साथ पढ़ाई करेगी फिर वो मेडिकल स्कूल में जाएगी उनतीस मेडिकल स्कूलों ने एलिजाबैथ को खारिज किया लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रही एलिजाबैथ ने दो साल तक काम किया उसे घर छोड़ना पड़ा वो कठिन था एक बार उसे लगा जैसे उसका दिल टूट जाएगा मेरी मदद करो उसने प्रार्थना की तब तो उसने ईश्वर को अपने साथ महसूस किया वो जानती थी कि वो सही काम कर रही थी शरीर और बीमारी ने उस बीमारी से उसे अब नफरत अब नफरत नहीं थी शरीर सुंदर था अधिकांश मेड मेडिकल स्कूल कोई महिला छात्र नहीं चाहते थे उनतीस स्कूलों ने उससे न कहा लेकिन एलिजाबेथ कोशिश करती रही अंत में न्यूयॉर्क के छोटे जिनेवा कॉलेज ने उसे हाँ कहा न्यूयॉर्क में जिनेवा मेडिकल कॉलेज ने एलिजाबेथ ब्लैकवेल को पहली मेडिकल छात्र के रूप में स्वीकार किया 4 नवंबर अठारह को एलिजाबेथ जिनेवा के लिए रवाना हुई अंत में उसने एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया डॉक्टर ब्लैकवेल बहुत से लोगों ने सोचा था कि एलिजाबेथ का मेडिकल स्कूल में कभी दाखिला ही नहीं होगा कुछ ने उसे पागल करार दिया कुछ ने उसे बुरा भला कहा लेकिन एलिजाबेथ ने कड़ी मेहनत की पुरुष छात्रों ने उसे पसंद किया वे हमेशा उसके साथ विनम्रता से पेश आए डॉक्टर ब्लैकवेल ने मेडिकल स्कूल में जितना संभव था उतना सीखा 8 जनवरी को एलिजाबेथ ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया वो अब डॉक्टर ब्लैकवेल थी वो अब अमेरिका की पहली महिला डॉक्टर थी एलिजाबेथ ने अठारह में मेडिकल स्कूल से स्नातक की डिग्री हासिल की ब्लैकवेल का जिनेमा मेडिकल कॉलेज का डिप्लोमा लैटिन में लिखा था कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर बेंजामिन हेल ने उन्हें डिप्लोमा प्रदान किया एलिजाबेथ और सीखना चाहती थी इसलिए वो एक अस्पताल में काम करने के लिए खुश थी पेरिस में स्थित माताओं और शिशुओं के अस्पताल में नवजात शिशुओं को इनक्यूबेटर्स में गर्म रखा जाता था तभी उन्हें आँख की एक बीमारी हुई वो नहीं देख सकती थी वो अपना काम नहीं कर सकती थी उनके लिए वो एक भयानक समय था महीने बीत गए फिर एक डॉक्टर ने उनकी बीमारी बीमार आँख निकालकर उसकी जगह एक कांच की आंख फिट की उससे उनकी दूसरी आँख मजबूत हो गई और वो फिर से काम करने लगी एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने लंदन इंग्लैंड में सेंट बार्थोलोमियो अस्पताल में काम किया और अध्ययन किया एलिजाबैथ लंदन के एक बड़े अस्पताल में गई उन्होंने नए दोस्त बनाए और नई नई चीजें सीखी उस समय अस्पताल गंदे स्थान थे वहां कुछ भी नहीं धोया जाता था यहाँ तक कि डॉक्टर के हाथ भी नहीं 19वीं सदी के अस्पतालों की हालत भयानक थी न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में मरीजों के ऊपर चूहे दौड़ रहे थे डॉक्टर अपनी गली के कपड़े ही पहनते थे और मरीजों को देखने के बीच हाथ नहीं धोते थे लंदन में डॉक्टर ब्लैकवेल डॉक्टोरियल बोरी नाम का कोट पहने को, को काफी गलत लगा अगर चीजें साफ होती तो एलिजावे अच्छा जानती थी वास्तव में किन लोगों को उनकी जरूरत थी गरीब महिलाओं और बच्चों को न्यूयॉर्क शहर में गरीब महिलाओं को सेंट बर्नबास होम में मुफ्त भोजन मिलता था एक चैरिटी की दवा की दुकान सामने के सामने बीमार लोग मुफ्त दवाओं का इंतजार करते थे इसलिए एलिजाबेथ ने एक दवा, दवा खाना खोला जहां लोग आ सकते थे और मुफ्त में इलाज करा सकते थे कुछ दोस्तों ने उसके लिए दान दिया एलिजाबेथ ने अपने मरीजों से कहा कि उन्हें अच्छा भोजन खाना चाहिए आराम करना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए तभी वे स्वस्थ होंगे उन्होंने अच्छी सेहत के बारे में बारे में भी भाषण दिए उस समय कई गरीब बच्चों के माता पिता नहीं थे वे अनाथ थे एलिजाबेथ ने एक अनाथ लड़की किटी को गोद लिया जल्दी किटी उनकी संतान बन गई वो एलिजाबेथ से प्यार करती थी और उन्हें माय डॉक्टर बुलाती थी हजारों गरीब और अनाथ बच्चे सड़कों पर रहते थे और सोते थे में न्यूयॉर्क में बिग मैन अस्पताल टाउन ओर काला और सफेद रंग का चित्र जाता है फिर एलिजाबेथ की बहन एमिली भी डॉक्टर बन गई अठारह में एलिजाबेथ एमिली और एक पोलिस महिला डॉक्टर जक ने गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए एक नया अस्पताल खोला अन्य महिलाएं इस अस्पताल में नर्स बनने की पढ़ाई कर सकती थी यह अमेरिका में नर्सों के लिए पहला स्कूल था न्यूयॉर्क में महिलाओं के लिए न्यूयॉर्क इनफर्मरीवेल एलिजाबेथ ब्लैकवेल ने सत्तावन में अस्पताल खोला डॉक्टर ब्लैकवेल के नर्सिंग छात्रों को पट्टी बांधने का सबक सिखाया। एलिजाबेथ ब्लैकवेल की नर्सों ने गृह युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों की देखभाल की 1860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने और अठारह में गृह युद्ध शुरू हुआ उससे गुलामी समाप्त हुई इसलिए एलिजाबेथ उससे खुश की एलिजाबेथ ने सैनिकों की मदद के लिए कई नर्सें भेजी अठारह में एलिजाबेथ वाशिंगटन डीसी गई और राष्ट्रपति लिंकन से मिली तब तक एलिजाबेथ को यह या यकिन हो गया था कि उनका निर्णय सही था अठारह में उनके अस्पताल ने इकतीस मरीजों का इलाज किया उनमें से सिर्फ पाँच की ही मौत हुई चीज़ों को साफ रखने में बहुत मदद मिली साफ रखने से बहुत मदद मिली अठारह में एलिजाबेथ ने अपने अस्पताल में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज जोड़ा उन्होंने छात्रों को चीज़ों को साफ रखने और स्वस्थ रहने के बारे में सिखाया डॉक्टर ब्लैकविल्ड इंग्लैंड लौट आई जहां उन्होंने महिलाओं के लिए लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन की मेडिसिन की स्थापना में मदद की अब उन्हें लगा कि अब अमेरिका में उनका काम पूरा हो गया था उनकी बहन एमिली वहां पर स्कूल और अस्पताल चला सकती थी एलिजाबेथ के पास इंग्लैंड जाने का समय हो गया था अध्याय पांच कुछ महत्वपूर्ण वापस इंग्लैंड में एलिजाबेथ ने लड़ाई लड़ी उन्होंने महिला डॉक्टरों के लिए, लड़... लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने स्वच्छता और गरीब महिलाओं और बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए लड़ाई लड़ी एलिजाबेथ ने किताबें लिखी और भाषण दिए उन्होंने दो अन्य महिलाओं के साथ मिलकर लंदन में महिलाओं के लिए एक मेडिकल स्कूल शुरू किया एलिजाबेथ ने वहां पढ़ाया अठारह में उन्होंने नेशनल हेल्थ सोसाइटी की शुरुआत की इससे लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका सीखने में मदद मिली उन सभी वर्षों के दौरान किटी एलिजाबेथ के साथ ही रही एलिजाबेथ जब बीमार हुई तब उसने माई डॉक्टर की देखभाल की एलिजाबेथ एलिजाबेथ और अपने पालतू कुत्तों के साथ के साथ छोटे भाई ने महिलाओं के लिए चिकित्सा का पेशा खोला उन्होंने अस्पतालों को ठीक करने का मार्ग प्रशस्त किया एलिजाबेथ ब्लैकवेल का इकतीस मई उन्नीस सौ दस को इंग्लैंड में निधन हो गया वो नवासी साल की थी एक शर्मिली छोटी लड़की जो कभी महत्वपूर्ण करने के लिए कभी कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए चिंतित थी उसने बड़े होकर कई महत्वपूर्ण काम किए और कई लोगों की मदद की महत्वपूर्ण तिथियां 1821 फरवरी तीन इंग्लैंड के ब्रिस्टल में सैम और हना बैक ब्लैकवेल के घर में पैदा हुई अठारह सौ परिवार के साथ अमेरिका गई अठारह सौ अड़तीस में शिफ्ट हुई अठारह जिनेवा न्यूयॉर्क में जिनेवा मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की पेरिस फ्रांस में पढ़ाई की अठारह सौ न्यूयॉर्क शहर में गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए दवाखाना खोला अठारह सौ गरीब महिलाओं के लिए अस्पताल खोला न्यूयॉर्क शहर में नर्सों के लिए अमेरिका का पहला पहला प्रशिक्षण स्कूल खोला अठारह महिलाओं के लिए मेडिकल स्कूल खोला अठारह वापस इंग्लैंड गई अठारह राष्ट्रीय स्वास्थ्य सोसायटी गठित की उन्नीस मई इक्कीस को हिस्टिंग इंग्लैंड में मृत्यु हुई समाप्त